और इंडियन कैशू नट के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा रिसर्च है जितने भी काजू वगैरह खाते हैं तो जैसे कि एक मार्केट है भारत देश का ये सबसे बड़ा मार्केट है काजू काजू का जो उत्पादन है वो पूरे भारत में होता है और इसका पूरा मार्केट जो है नंबर वन पे हमेशा रहता है भारत की तरफ से तो काजू कहाँ कहाँ विशेष रूप से उगाए जाते हैं या पाए जाते हैं उसके पूरे डिटेल्स और उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ परशुराम पाटिल जी हैं जो विशेष एक वैज्ञानिक तौर पर रिसर्च का काम करते हैं और अभी आने वाले समय में वो एक अपना बुक भी पब्लिश करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अगले बार बात करेंगे लेकिन इस बार हम लोग काजू के बारे में बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से परशुराम पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार सर जी मैं डॉक्टर पाटिल बोल रहा हूँ जी, जी. Uh, मेरा अभी रिसर्च मेरा अभी बुक आ रहा है इंडियन कैशन इंडस्ट्री के ऊपर मैंने उसके ऊपर पीएचडी एच किए है और उस पीएचडी के बाद भी काफी सारा उसमें आ, रिसर्च किया है तो का, काफी कम लोग जानते होंगे कि इंडियन इंडियन कैशनटर इंडस्ट्री जो है वो सारे विश्व में एक नंबर पे है एंड जिस तरीका का इकोनॉमी में अमेरिका का रोल रहता है उसी तरह का भारत का रोल रहता है सारे विश्व के इकोनॉमी में तो ये जो बिजनेस है वो भारत को एक की पहचान देता है सारे विश्व में सारा जो यूरोप और सारा जो अमेरिका के जो लोग जो कैशू खाते हैं वो सारा इंडिया से ही जाते है जिस दिन इंडिया उन वहां पे कैशू सेंड करना बंद करेगी वहां पे कैशू नहीं मिलेगा नहीं। तो इस तरह का पोजिशन इंडिया में है हाँ। और सारे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जिन्होंने काशुक का फर्स्ट फैक्ट्री जो होती है वो भारत में ही बनी सारी विश्व की हाँ। और भारत ने ही इस काशुक का बिजनेस स्टार्ट किया है तो भारत का बहुत बड़ा नाम है इस बिजनेस में और ये जो बिजनेस है एजुकेशन जो इंडस्ट्री है ये भारत को भारत में लग हर साल दस लाख के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है और इस इसमें स्पेशली जो, जो है वो लेडीज रहती है इस इंडस्ट्री के जो 90 परसेंट वर्कर है वो लेडीज है जो गांव में रहती है गांव दराज में रहती है वहाँ के जो लेडी जिनको दूसरा कोई काम नहीं मिलता नहीं। इस तरह के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में मिलती है और हर साल हर साल भारत को लगभग तीन करोड़ रुपया थ्री थाउजेंड रुपे थाउजेंड करोड़ फॉरन फॉरचेंज हर साल मिलता है इस बिजनेस के एक्सचेंज करने से सो <laughs> so, और लगभग भारत में चार हजार से ज्यादा कैशो की फैक्ट्रीज है और उसमें से 50 फीसद से भी ज्यादा जो फैक्ट्रीज है वो स्मॉल स्मॉल फैक्ट्रीज़ जो है यानी आप एक घर में चालू जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते है जिसको स्मॉल स्के इंडस्ट्री बोलते है तो इस इंडस्ट्री का दोनों तरफ का इम्पैक्ट है बैकवर्ड का भी इम्पैक्ट है और फॉरवर्ड का भी इम्पैक्ट है बैकवर्ड क्यों क्योंकि जो जो इंडस्ट्री है वो दूर दराज में बसे हुई है ये इंडस्ट्री फैक्ट्री जो है वो सिटीज में नहीं बसी हुई है ये जो इंडस्ट्रीज है वो दूर दराज के गाँव में बसी हुई है जहाँ पे कैशू पाया जाता है और कैशो जो पाया जाता है वो नॉर्मली कहा जाता है जहा पे जो पहाड़ जो पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पे इस कैशू का लागत होती है तो जो फैक्ट्रीज सारे वगैरह है वो वही पे होते है तो एक बात है बैकवर्ड क्योंकि उस एरिया में रूरल एरिया में कोई बिजनेस ज्यादा नहीं होता लेकिन एक फैक्ट्री हो जाती है तो वहाँ पे इस फैक्ट्री की वजह से काफी सारे लोगों को रोजगार मिलता है और जो आप इंटरप्रनरशिप डेवलपमेंट बोलते वो हो जाते हैं वहाँ से जो फार्मर्स है वो फार्मर के जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस बिजनेस में लग जाती है उसके वजह से उस आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसके वजह से रोड आते है उसके वजह से बिजली आते है जो इसके वजह से बैंक्स आते हैं वहाँ पे वो जो सारी इकोनॉमिक साइकिल है फिर से चालू होने जाती है जिसका हम रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं तो ये बैकवर्ड लिंकेज और फारवर्ड लिंकेज क्या है इसके इसके वजह से हर साल भारत को तीन से ज़्यादा Action, करोड़ से भी ज़्यादा तो इस तरह का, दोनों तरफ का इम्पैक्ट है बैकवर्ड भी इम्पैक्ट है और फॉरवर्ड भी इम्पैक्ट है तो इस बिजनेस से भारत को बहुत ही बहुत फायदा मिलता है बहुत फायदा मिलता है और दुनिया में हमारी एक तरफ की अलग पहचान है हम जो कहते जो भारत जो कहता है वही होता है और अभी नहीं पिछले फर्स्ट जो फैक्ट्री थी इंडिया में वो 1920 में बनी थी सारे, सारे विश्व की पहली फैक्ट्री जो थी भारत में थी सो 1920 से बीस लेके अभी तक लगभग खो सालों में अभी 10-15 सालों में पिछले कुछ प्रॉब्लम हुए हैं तो भारत दूसरे नंबर पर चला गया है लेकिन लगभग इस दिस सारे सौ सालों में भारत का ही इस, इस पर दबदबा रहा है और अगर हम अच्छी तरह से इसको देखें और इसके जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें तो भारत फिर से इस फर्स्ट नंबर पे आया जाएगा तो दुख की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी हमारे ही लोग हमारा ही देश के लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं इसके बारे में भारत की जो पोजिशन है वो कम लोगों को पता है तो ये जो सारी बातें हैं ये सारी बातें हैं और जो इस इंडस्ट्री की जो सारी बातें मिला वो जो इसके मैंने बाहर लाने की कोशिश की है तो इसलिए मैंने अभी एक अपना बुक लिखा है इंडियन कैशोज के ऊपर तो उस पर मैंने क्या किया है कि अभी जब जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई कब स्टार्ट हुई उसकी जो हिस्ट्री वो कैसे डेवलप हो गई कहाँ से अब तक कहाँ पर आया है भारत का इंटरनेशनल मार्केट में क्या रोल है भारत को उस इंडस्ट्री की वजह से भारत में कितना पैसा आता है भारत में भारत लोग भारत में कितने लोगों को काम मिलता है ये जो इंडस्ट्री जो कैशू है भारत में कहाँ खा पाया जाता है उसके प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है इस बिज़नेस के वजह से कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है कौन कौन से प्रॉब्लम्स है और इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है जो मैंने चार पाँच छः सालों में अलग अलग जगह पे जाके मैंने अलग अलग रिसर्च पेपर इस पर पे प्रजेंट किए थे जानी कि आईआईटी में हो आई में हो या फिर जो सारे टॉप क्लास इंडिया के इंस्टीट्यूशन वहाँ पे हो या फिर बाहर बाहर के जो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल उस पर हो तो उससे मैंने चुनिंदा रिसर्च पेपर निकाल के बारह रिसर्च पेपर निकाल के एक बुक बनाई और ये जो बुक है इसी तरह का बुक आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा दुनिया का पहला बुक है जिनमें इस तरह के सारे कंटेन के ऊपर मौजूद होंगे तो बुक पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या है बिजनेस भारत का स्टेटस क्या है सारा एबीसीडी इंडियन कैशवीट इंडस्ट्री का आ जाएगा और सबसे बढ़िया जो इस इंडस्ट्री की बात है इस इंडस्ट्री को आपको बड़ी सी फैक्ट्री नहीं लगती आप घर के घर में ही एक घर के एक रूम में ही इसको स्टार्ट कर सकते हो इतना इसका इसलिए भारत में पचास प्रतिशत से भी ज्यादा जो कैशु फैक्ट्रीज है वो इस तरह के है क्योंकि घर के घर में चालू करने का और घर के ही लोग उसमें लगते हैं जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं तो क्या होता है कि घर में ही फैक्ट्री हो जाती है उसको इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और घर घर के लोगों का ही उनको रोजगार मिलता है जैसे कि हम खेत में जाते हैं चार पाँच घर के लोग उसी तरह चार पाँच घर के लोग घर में मिलाकर एक कैशू फैक्ट्री चला सकते हैं तो ये इसका ब्यूटी है ये इसका बहुत बढ़िया तो भारत को ये, भारत को ये इसकी भारत की ताकत है कैश इंडस्ट्री जो बिजनेस है ये भारत की ताकत है और मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ जब हम इंडिया और चाइना को कम्पीट करते हैं तो चाइना भारत के साथ किस एक ही जो एरिया है उसमें कभी कॉम्पीट नहीं कर सकता वो है कैशू बिजनेस कैशू इंडस्ट्री क्योंकि चाइना में इसी तरह का इन्वायरमेंट ही नहीं है जहाँ पे हम कैशु को लागत कर सकते हैं भारत भारत में भी हालांकि सबसे ज्यादा कैशु प्रोड्यूस करने वाला देश है सबसे ज्यादा फिर भी भारत में सभी जगहों पे कैशु का प्रोडक्शन नहीं होता भारत में सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका तमिलनाडु केरला प्रदेश और कलकत्ता और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ इलाके है वहाँ पे ही सिर्फ कैशु का प्रोडक्शन होता है क्यों होता है यहाँ पे इस तरह क्योंकि कैशु क्यों का जो क्रॉप है कैशु का जो ट्री है वो उसके लिए अलग तरह का इन्वायरमेंट लगता है अलग तरह का हवामान लगता है अलग तरह का इन्वायरमेंट लगता है वो सारी जगह पे नहीं आता उसके लिए जो कोस्टल रीजन है जिसपे जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जा जहाँ पे जामिडिटी रहती है जहा पे बारिश बहुत कम बारिश होती है लेकिन साल में ज्यादा बारिश में होता है महाराष्ट्र में भी सही जगह पे नहीं होता महाराष्ट्र का जो एरिया कोस्टल को लग के है जिसको हम कौन कौन रीजन बोलते है वही होता है उसके आप आगे जाओगे कर्नाटका कर्नाटका में भी जो एरिया है कर्नाटका में जो एरिया है वही पे होता है गोवा में भी होता है गोवा में सभी जगह पे होता है क्योंकि गोवा का सभी जो है वो कोस्टल पे उसी तरह का उसी महाराष्ट्र से चालू करके हम जहाँ तक आते हैं वेस्ट बंगाल तक तो सारी जो कोस्टल लाइन है इंडिया की वहीं पे आपको कैश प्रोडक्शन मिलेगा और कुछ कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो प्रोडक्शन मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हिली है। हिली में है है ये क्रॉप भी आता है। और कुछ कुछ भागों में इसमें आता है मध्य प्रदेश में आता है वहां पे भी कुछ कुछ भागों में जहाँ पे हिली रीजन है और अंदमान निकोबर में पाया जाता है लक्षद्वीप में पाया जाता है तो इसकी वजह से कैशु का प्रोडक्शन जो है वो कम कम है दुनिया में सभी जगह पे कैशु का प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि दुनिया में सभी सभी पे जिस तरह का इन्वायमेंट इन है वो नहीं है तो एक बात है इसलिए चाइना कभी भारत के साथ कंपटीशन नहीं करेगा तो उन्होंने क्या किया फिर तो उन्होंने देखा कि हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो यहाँ वहाँ पे तो इंडस्ट्री हो नहीं सकती तो उन्होंने क्या किया फिर जो कैशु मशीनरी लगती है फैक्ट्री में वो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो उन्होंने इम्पोर्ट करना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो चाइना लेकिन उसके बाद उस तरह की मशीनरी हमारे यहाँ पे भी डेवलप होगी तो हमने वो बंद कर दिए तो ये सारा मामला है फिर भी फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद कैशो प्रोडक्शन में हम दुनिया में जितना भारत के बाहर जितना कैशू का प्रोडक्शन होता है उससे लगभग नाइन्टी उस प्रोडक्शन के नाइनटी हम इम्पोर्ट करते हैं रॉमट से क्योंकि हमारी हाँ पे इतना बड़ा है है है तो तो उसकी इतनी बड़ी है, कि हम हम उसको वो हमारे कम कम हो जाता इसलिए से लाते है, वहाँ से लाते हैं ियल तो जो नाइन्टी फाइव परसेंट रहता है तो वहा वो एक हमारे यहाँ का प्रॉब्लम है कि हमारे हाँ पे चाहिए हमको इतना नहीं होता इसलिए हमें यहाँ पे अच्छी तरह से प्रोडक्शन टेक्निक्स uh, डेवलप करनी चाहिए जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है अब यहाँ पे आप इंडिया में जाओगे तो अभी भी जो कैशु का क्रॉप है आपको बताऊं कि आप इस साल का जो रेट था रॉ कैशु का वो एक सौ था जितना पैसा फार्मर को इस क्रॉप से मिलता है उतना पैसा फार्मर को किसी और क्रॉप से नहीं मिलता और एक क्रॉप सिर्फ दो महीने का रहता है मार्च अप्रिल और मई दो तीन महीने का सारी सारी सारे साल आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सारे सिर्फ हार्वेस्टिंग के टाइम पे इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है फिर भी फिर भी यहाँ पे जितना इंडिया में अवेयरनेस होना चाहिए कैशू का क्रॉप का उतना नहीं हुआ है अभी भी हमारे फार्मर जो है वो इस क्रॉप को सेकेंडरी क्रॉप के ही लेवल से लेते हैं अभी भी हमारे फार्मर ने इसको प्राइमरी क्रॉप यानी प्राथमिकता नहीं दी है स्टिल हमारे फार्मर इसको कहते हैं कि एक सेकेंडरी क्रॉप है एक क्रॉप को ज्यादा ज्यादा नहीं देते तो अभी जो हमारे यहाँ पे जो कैफ्यू कल्टीवेशन है वो ट्रेडिशनल बेस के ऊपर है हमें हमें ज़रूरत है कमर्शियल कैटिगोरी कैशो कल्टिवेशन करने की जिस जाने जिस तरह काम गन्ने का खेत लगाते हैं जिस तरह काम एप्पल का खेत लगाते हैं जिस तरह काम और खेत लगाते हैं जिस तरह काम उनको ट्रीटमेंट करते हैं उस तरह उस तरह की उसकी केयर करते उस तरह की केयर की उस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इस कैशु बिजनेस के लिए कैशो प्रोडक्शन कल्टिवेशन के लिए क्योंकि अब हम जिस तरह से अब ट्रेडिशनल कैशो कल्टिवेशन करते तो उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है याने अगर हम कमर्शियल कल्टिवेशन करने लगे तो हमें लगभग लगभग ज़्यादा मिलेगा अगर हमको तो हमारे जितनी प्रोसेसिंग की जरूरत है कैपेसिटी के लिए प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए वो हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत सारा आ, बहुत सारे करने की जरूरत है जी, जी, जी. पाटिल जी पाटिल जी एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बहुत ही अच्छा रिसर्च आपका हो रहा है बहुत ही अच्छे आपने वर्क किया है इसके साथ मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि काजू का जो बिजनेस है वो अब तक हमने तीन हज़ार करोड़ रुपये हमको मिलता है फ़ॉरन करेंसी हमारे पास आता है और हम थोड़ा अगर जैसे कि आप कहाँ था कि कमर्शियल अगर इसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है तो मुझे थोड़ा सा ये डिटेल बताइए जैसे आपने कहा शुरुआत में पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर ये काजू का जो है पेड़ लगते हैं या खेती करते हैं तो अभी वर्तमान समय में कौन कौन सी जगह पर काजू ज़्यादा उगाते हैं या किस तरह का उसकी पैदावार होती है या पेड़ से होता है ज़मीन में लगाते हैं थोड़ा डिटेल उसका बताइए और कौन कौन से इलाके में और भारत देश में अन्य इलाकों में अभी तक तो मेरे हिसाब से जैसे कि फेमस हम लोग समझते हैं कि काजू माना गोवा से ही आता है और कहीं से नहीं आता इतना मुझे पता है आ, तो आपके हिसाब से मुझे ये बताएं कि पूरे भारतवर्ष में कौन कौन से जगह पे क्या पर्टिकुलर उसी जगह पे ही इनको काजू उगाए जाते हैं या फिर और कोई जगह पर भी लगाने के लिए किस तरह का क्लाइमेट और किस तरह की बातें होनी चाहिए उसके ऊपर बताइए अभी देखिए हम सारे गोवा का नाम लेते हैं कैशु के बिजनेस जी, जी, में इसलिए लेते हैं कि गोवा ने उसका ब्रांड किया हुआ है अगर हम देखें सारे स्टेट को कंपेयर करें गोवा से तो कैशो प्रोडक्शन के मामले में या फिर प्रोसेसिंग कैपेसिटी के मामले में तो गोवा सबसे लास्ट आएगा सबसे लास्ट सारे भारत में सबसे ज़्यादा कैशु का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में होता है और सारे भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होता है वो भी महाराष्ट्र में होता है उसके बाद केरला है तमिलनाडु है गोवा गोवा का इसलिए हुआ है कि गोवा का कैशो जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है उसका उन्होंने ब्रांड किया ना कि बल्कि कैशु कैशु के साथ जो वाइन मिलती है कैशू से टॉप क्वालिटी वाइन मिलती है टॉप क्वालिटी तो वो वो सारे एक्सपोर्टेबल वाइन होगा या फिर उसके साथ जो उसके अलावा कैशो से भी सिल ऑयल निकता है जिसका इंडस्ट्री बहुत सारा है इसको हम कैशो निक्विड ऑयल बोलते हैं यानी जो कैशो कैशो नट जो रहता है हम जब कैशु कर्नैल को कैशो नट से बाहर निकालते हैं जो उसका जो आउटर शील रहता है उससे बहुत स्टैंडर्ड ऑयल मिलता है तो तीन चार जो प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट उससे जो निकलते हैं तो इस जिस तरह का हम नारियल को बोलते हैं कि वर्साटाइल क्रॉप है नारियल का उसी तरह का कैशो का भी है कैशो के ऊपर से कैशु से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो हम अब बात पूछ रहे प्रोडक्शन की ये प्रोडक्शन सारे जगह पे नहीं होता क्योंकि इसके लिए सेटिंग काइंड ऑफ इन्वायरमेंट की जरूरत होती है जो जो जैसे कि गोवा में अवेलेबल है गोवा में दो, दोनों तरह का एनिमल गोवा पे क्या होता है कि हॉट है हॉट भी है और उसके साथ वहाँ पे ह्यूमिड भी है तो ये दोनों तरीके के इन्वायरमेंट लगते हैं गोवा में बारिश होती है लेकिन गोवा का बारिश का पानी जो है वो एक जगह पर ठहरता नहीं वो निकलता जाता है या फिर वहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती तो इसलिए अब देखोगे कि इसका प्रोडक्शन हिमालय में नहीं होता क्योंकि ठंडी जगह पे ही नहीं आता या फिर इसका जो प्रोडक्शन चेरापूंजी में नहीं आता क्योंकि ज़्यादा बारिश की जगह पर भी नहीं आता तो इसको मिक्स इन्वायरमेंट लगता है इसको सन जो सन उसका जो प्रकाश है उसको बहुत लगता है वो है इसके साथ बारिश कम होनी चाहिए बारिश का पानी नहीं ठहरना चाहिए या फिर जो हम ड्यू फैक्ट्री बोलते हैं वो कम होना चाहिए तो अभी जो है जो महाराष्ट्र में अभी काफ़ी एरिया है जहाँ पे कैशो प्रोडक्शन हो सकता है मैंने आपको जैसे ही बोला कि यहाँ पे जो इंडिया में जो सारा कल्टीवेशन प्रैक्टिस है वो ट्रेडिशनल है अगर हम उसको कन्वर्ट करें कमर्शियल में तो अभी जितना हमको प्रोडक्शन मिलता है उससे दस गुना ज़्यादा मिलता है आप देखेंगे कि केरला बहुत बहुत सालों से इंडिया के टॉप के टॉप कैशो प्रोड्यूसिंग स्टेट था केरला का अगर आप जो जोग्राफिकल एरिया देखोगे तो महाराष्ट्र के 10 परसेंट भी नहीं लेकिन वहाँ पे क्यों था क्योंकि वहाँ का जो सारा कैशू प्रोडक्शन है वो कमर्शियल बेस पे था वहाँ के जो फार्मर्स थे वो कैशो एज ए प्राइमरी क्रॉप लेते थे और आप दूसरी बात देखोगे कि सारे इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन थे कैशू प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा कैशन को का डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होगा या फिर और कोई जो रिसर्च इंस्टिट्यूट वो केरला और मैंगलोर के ही आसपास है और भारत का भी जो पहला कैशु फैक्ट्री है सारे विश्व का जो पहला कैशु फैक्ट्री वो भी केरला में हुआ था तो उसी तरह का अगर प्रैक्टिसेस हम महाराष्ट्र तमिलनाडु नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल यहाँ पर और जो बाकी अदर तो स्टेट से वहाँ पर अगर लगा रहे ना तो हमें बहुत सारा प्रोडक्शन मिलेगा और ये जो क्रॉप है जब हम उसको लगाते हैं तो तीन चार सालों में आपको उसको वो जो फूड देना चालू करता है जिस तरह का हम आम का पेड़ लगाते हैं या, या या जिस तरह काम हम अदर पेड़ लगाते हैं उसी तरह का इसका पेड़ लगाने की ज़रूरत होती है और नॉर्मली इंडिया में जो लगाते हैं वो सीज़न में रेनी सीजन में लगाते जून और जुलाई के यहाँ पर जून या नॉर्मली जून में तो एक बार लगाने के बाद तीन या चार साल में आपको फ्रूट देना चालू कर देता है और ये जो फ्रूट की जो कैपेसिटी जो प्रोडक्टिविटी है तो लगभग एक एक पेड़ आपको 20 किलो से लेके 30 किलो या 40 किलो तक इसका पर साल पर ईयर इसका ये रहता है और भारत में कैश्यू प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है कैश्यू प्रोडक्ट कैश्यू जो इसकी जो वराइटीज़ है इसके जो डिस है इसके इसके जो कल्टिवेशन प्रैक्ट प्रैक्टिस है भारत में लगभग 50 डिफरेंट डिफरेंट वरायटीज क्या चुके अवेलेबल है और वो जो वराइटीज जो है वो रिकमेंडेड है यानी महाराष्ट्र के लिए कौन से लगेंगे गोवा के लिए कौन से लगेंगे कर्नाटकेंगे एज पर स्टेट्स वो डिफाइन किए हुए हुए तो जो रिसर्च है ना वो तो है लेकिन प्रॉब्लम इतना है कि वो जो सारा है ना वो अभी तक फार्मर्स के आके नहीं मिला फार्मर्स तक आके... पहुंचा नहीं है तो उसकी जरूरत है फार्मर फार्मर्स को एट दमर ही करेंगे वो तो वो सारी चीजें फार्मर तक लाने की जरूरत है और फार्मर लाने की नहीं फार्मर ने उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है यानी कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में जो कोंकण रीजन है वहाँ पे वेंगुर वन फ, आव, फोर एंड वेंगुर लाइन ये तीनों वराइटीज है वो रिकमेंड किए हुए हैं लेकिन यहाँ के फार्मर वो नहीं लगाते फार्मर जो है मैक्सिमम जो फार्मर है वो ट्रेडिशनल जो उनके सालों से जो चल रही है वही लगाते हैं तो ये सारी बातें हैं वो बधाई में लेके इसमेंटेजी करने की जरूरत है हालांकि गवर्नमेंट मशीनरी भी है हर एक तालुका प्लेस तहसील जो प्लेस रहता है वहां पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर रहता है उसका यही काम है कि फार्मर को जाके सारी चीजें बताना है लेकिन सही मायने में वो नहीं हो रहा है इसलिए हम और इसका क्या होता है असर फिर हम हमारा पोटेंशियल होने के बाद भी हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते तो होता क्या है कि हमें बाहर से लाना पड़ता है बाहर से लाते हैं वो जो लाते हैं वो कैशू वो बाहर का जो जो अफ्रीकन कंट्रीज का कैशू है या फिर हम जो ब्राजील से वगैरह मंगवाते उसका जो क्वालिटी कैशू का है और यहाँ का बहुत डिफरेंस है बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ का जो कैशू है वो इतना टेस्ट दुनिया में सबसे बेस्ट तो यहाँ का कंपेरिजन और वहाँ का कंपेरिजन नहीं हो सकता तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर कि कैशु तो हमें एक ही साल में एक ही बार मिलता है सीजन में मई और जून में मई अप्रैल और मई में, में उसके बाद आपको पूरे साल के लिए वो एक ही बार स्टोरेज करना पड़ता है प्रोसेसिंग कैपेसिटी के लिए प्रोसेस करने के लिए तो आप जब बल्क में कैशू लाते हो और उसको स्टोर करते हो तो उसके लिए आपका क्या वर्किंग कैपिटल तो आपका ब्लॉक हो जाता है उसमें वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने से तो तो छ महीने के लिए इंडिया का लेना और छह महीने बाहर का लाना इम्पोर्ट के इम्पोर्ट करके लाना तो इसी चक्कर में क्या होता है की वहां का कैशू आके इंडिया के कैशो में मिस में तो इसके वजह से जब ये कैशू मिक्स होके बाहर की कंट्री में जाता है यूरोपियन कंट्री में तो इंडिया का नाम खराब हो जाता है क्योंकि ये इंडिया के नाम ब्रांड के अंदर बिक सेल आउट सेल आउट होता है तो इस तरह का प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज फेस करती है यही इसी वजह से इंडिया का अभी जो तो प्रोडक्शन है वो बहुत आगे तक जाना चाहिए बहुत उसमें कैपेसिटी इंडिया के पोटेंशियल है इंडिया में कैशु ग्राफ नहीं नहीं। की इसके लिए आपको यानी जिस तरह का गन्ने का खेत का गन्ने का खेत रहता है साफ सुथरा या की बाकी क्रॉप का उस तरह का इसको इसकी जमीन की जरूरत नहीं है या जहाँ पे वेस्ट लैंड है या फिर जहा पे पहाड़ है जहाँ पे और कोई क्रॉप नहीं उगता मुश्किल होता है उसी जगह पे ये क्रॉप खड़ा हो जाता है उसी जगह पे उसको तेक तेक तेक तेक ते बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे जो रेडियो माधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं उन सभी को और मैं चाहूंगा कि हमारे किसान भी अगर ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात जो है पाटिल जी बता रहे हैं और मैं चाहूँगा की इस बात को आप नोट करके रखें और मैं जैसे कि हमारे राजस्थान में काफी बंजर जमीने होती हैं बारिश कम होता है तो मुझे लगता है कि इस तरह का एक प्रयोग यहाँ पर भी कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि पाटिल जी और भी बहुत सारी बातें डिटेल में हमको बताएं कि किस तरह से हम लोग काजू का जो है बागवानी कर सकते हैं या पेड़ लगा सकते हैं उसके लिए डिटेल्स मैं जानना चाहूँगा आपसे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जी हाँ मित्रों अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत उसके बाद फिर से पाटिल जी से हम जानेंगे कि, कि किस तरह से काजू का बागवानी के रूप में कैसे कर सकते हैं जो जमीन बंजर पड़ी है उसमें कैसे लगा सकते हैं कितना इसमें खर्चा आ सकता है ये सारी बातें आगे सुनने वाले हैं लेकिन गीत के बाद आप सुन रहे हैं कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो नमस्कराते रहो पर्वतों में जीवन भरा करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्वतों में जीवन भरा कितने रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार किए पर्वतों में जीवन भरा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 आप सुन रहे हैं कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ पाटिल डॉक्टर पाटिल जो साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है और खास करके कैशू नेट पे यानी काजू के इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया है भारत देश में जो काजू की जो फैक्ट्रियां हैं वो कैसे लगती हैं और किस तरह का मार्केटिंग होता है कितना काम हो रहा है और कितना काम हो सकता है नंबर वन से टू पे क्यों गया फिर से नंबर वन लाने के लिए क्या कर सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे भारत देश में तीन हज़ार करोड़ रुपया जो हर साल काजू के वजह से आता है उसकी इनकम जो है और बढ़ा सकते हैं और फ़ॉरन करेंसी को हम अपने भारत देश में ला सकते हैं इसके वजह से तो आइए उसी विषय पर आगे बात करते हैं और मैं चाहूँगा पाटिल जी आप ये बताइए कि भारत देश में काजू का बागवानी करना हो जैसे कि आपने कहा बंजर ज़मीन में भी लगा सकते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है तो कितना लागत कितना एक एक एकड़ का अगर समझो मेरे पास ज़मीन है तो उसमें अगर मैं काजू का अगर बागवानी करना चाहूँगा तो कितना खर्चा आएगा क्या क्या उसमें आ, समय कितना समय देना पड़ेगा किस तरह की कि देखरेख करनी पड़ेगी अगर आपके पास मैं आपको सादा इसका इकोनॉमिक्स बताता हूँ क्यों ये, ज, ये जो क्रॉप है क्यूँ फेमस है इंडिया में क्योंकि आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखो इंडिया की ज्योग्राफी टोपोग्राफी टो, टो, इंडिया में जो जमीन है वो ज्यादा ज्यादा प्लेन जमीन नहीं है इंडिया की जो जमीन स्ट्रक्चर है ज्योग्राफिकल वो पहाड़ों का देश इंडिया को पहाड़ों का देश बोलते हैं या फिर जिसको जिसका लेंथ नहीं है कहाँ पे जमीन आगे है कहा जमीन नीचे है देखो, मैं आपको और एक बात बताता वो क्यों है? है है, है, दुनिया में जो है, वो जो यानी यानी पे है, जहाँ पे जैव विविधता रहती सारे जंगल जो, जो सत्रह स्पॉट है उसमें से दो तो इंडिया में है एक जो है हिमालय में है और दूसरा जो वेस्टर्न घाट में वेस्टर्न घाट यानी जो गुजरात से लेकर जो कोस्टल लाइन है गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक तो, जो कोस्टल है उसको वेस्ट बोलते हैं यानी देखिए दुनिया में 110 देश एक सौ 110 देश में है सत्रह बायोडाव सिटी हो पे और उसमें से दो इंडिया में है यानी इंडिया कितना नेचुरल रिसोर्सेस पावरफुल देश है ने इंडिया में नेचुरल रिसोर्सिस और कैशूज है वन ऑफ देम तो उसमें क्या होता है इसमें क्या है फिर हिमालय में इसका प्रोडक्शन नहीं होता कहीं पे भी क्योंकि वहाँ पे काफी ठंडा इन्वामेंट है तो रहा पर वेस्टर्न घाट तो सारे वेस्टर्न घाट में इसका प्रोडक्शन होता है और अब रही बात एक क्या, एकर की अगर पे एक एकड़ में आप कैश का पेड़ लगाना चाहते हो तो कम से कम सौ पेड़ आपको लगेंगे इसमें क्योंकि हर एक पेड़ के बीच में आपको दस फुट का तो डिफरेंस रखना पड़ता है क्योंकि ये जो पेड़ है बड़ा रहता है ये जो पेड़ है छोटा पेड़ नहीं रहता बिग ट्री जैसे जिस तरह आम का पेड़ रहता है उस तरह का पेड़ बड़ा होता है तो हर एक पेड़ के बीच में आपको 10 फुट का अंतर मिनिमम रखना पड़ता है और आप जिसका कॉस्ट देखेंगे तो आप मार्केट में जाओगे और उस अगर आप एक कैशुट्री का प्लान खरीदते हो लगाने के लिए तो उसका कॉस्ट बीस रूपए 20 से चालीस रूपए अभी जो सबसे यानी वराइटी जो बोलते हैं उसका जो है चालीस सबसे ज्यादा सबसे अच्छे से अच्छा क्रॉप चालीस तो पचास रुपए मिलेगा आप लाओगे उसको और उसको क्या करना पड़ता सिर्फ जमीन में खंडा खडा खोलना पड़ता है उसमें सिर्फ दो तीन फुट का खड़ा होता है उसमें अगर आपको हर साल पंद्रह किलो आपको खत देना पड़ता है यानी जो एरिया रहता है न्यूट्रिशन रहती है या फिर जो जो अलग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहती है जो गाय का गुड़ रहता है सादा साधा ही उसको खत लगता है उसको आप अप सादा साधा आपको हंड्रेड रुपये लगेंगे तो हर और एक बार आप इसको क्रॉप को लगाने के बाद दूसरे साल इसको ख, उसमें फर्टिलाइजर देने के अलावा इसमें कोई आपको लागत ही नहीं इसमें तो दो, दो सौ तो तीन सौ रुपए में आप एक फेड लगा सकते हो तो अगर आप सपोज एक एकड़ में लगा रहे हो और तो आपके सो फेट रहे है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा दस पंद्रह हजार इसमें खर्चा आएगा तो इससे ज्यादा खर्चा आपको नहीं आएगा क्योंकि आपको सो अगर सौ पेड़ ट्रीज हैं आपके क्या चुके तो लगाने के लिए सो आपको गड्ढे खोदने पड़ेंगे गड्ढे खोदने के बाद आप उसको उसमें वो आपको ट्री लगाना पड़ेगा पौधा लगाना पड़ेगा और पौधा लगाने के बाद आपको उसको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा तो सारा मिला के जो आपका जो सारा मिला जो खर्चा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा दो सौ तो सौ पेड़ को ज्यादा से ज्यादा बीस ज्यादा से ज्यादा बीस हजार तो देखिए इसका क्या है? एक पेड़ आप में में लगाते हो और इसका आपको आपको सालों में ती, तीसरे साल ती, तीन साल खत्म होने के बाद ही आपको इसको आपको उसको फ्रूट चालू हो जाता है और चार पांच ये सालों में ये एक पेड़ आपको कम से कम दस किलो कम से कम दस किलो तो देगा ही देगा तो अब देखिए आज के रेट में इसका जो रेट है आज के दिनों में वो एक सौ रुपए एक रुपए किलो है तो आप अगर एक पेड़ आपको 10 किलो देता है और उसका कॉस्ट एक सौ पचास किलो यानी आपको मिले पंद्रह सो और आपने लागत कितनी की दो रुपए तो 10 आपको मिले कितने कम से कम एक हजार रुपए आपको मिले और मैं इसको आप में इस कम से कम बता रहा हूँ एक जो पेड़ है वो कम से कम अब अगर अच्छी तरह से आप उसकी देखभाल करोगे तो बीस पच्चीस तीस किलो भी दे सकता है I mean, दस दस किलो मैंने मिनिमम बताएं आपको तो आप इसका देखिए कि इस फार्मर को कितना बड़ा बेनिफिट है और ये जो है ये जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही आपको सिर्फ जाना है और इसको हार्वेस्टिंग करना है इसको जो तोड़ना है पेड़ से और उसको सेल आउट करना है ये जिस तरह का आप गन्ने का गन्ने का केयर करते हो गन्ने के खेत के लिए जितना आप मेहनत करते हो जितना आप उसको लाग इस तरह का कुछ भी नहीं है इसमें ये इसलिए जो है ना इसको वाइट गोल्ड बोलते हैं या फिर इसको नेचुरल गिफ्ट बोलते फार्मर्स को क्योंकि देखिए अब हिली रीजन में तो कुछ आता ज़्यादा आता आता नहीं है तो वहाँ के फार्मर्स के लिए जो क्रॉप है यानी इस, इस वरदान का है इस तरह का गिफ्ट है तो जितने भी जितने भी हिली रीजन इंडिया में है और जहाँ पे इस क्रॉप के लगाने के लिए अच्छे कंडीशन है मेंटल कंडीशन से तो वहां वहां इस क्रॉप को लगाने की जरूरत है इसके वजह से वहां का जो लोकल लाइफ है उसमें डायरेक्टली इम्पेक्ट होगा और उसके अलावा ये सिर्फ कैशू का में जो कैशुनट बोलते हैं कैशुनट यानी जो हम जो कैशू खाते हैं उसके ऊपर एक उसके ऊपर एक शेल रहता है उसको दोनों के मतलब कैशोनट बोलते है लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ा सा फ्रूट रहता है जो जिसपे कैश अटेच रहता है उसको बोलते हैं फार्मर से सकते है तो तो एक क्रॉप से आपको क्या मिलता है आपको मिलता है एक तो आप जो कैशो खाते है वो मिलता है तो उसके कैशु के ऊपर जो कवर रहता है उसको टेस्टा बोलते है उस टेस्टा जो है बेस्ट पोल्ट्री फीड पोल्ट्री फीड में उसका बहुत बड़ा मतलब मोस्ट लाइकिंग फूड ऑफ द हिन्स और चिकन्स सो तो वो मिलता है आपको उसके अलावा जो आउटर शेल होता है उससे आपको सीएनएस ऑयल मिलता है कैशोनट से लिक्विड ऑयल जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा डिमांड है और जो इंडस्ट्रिय यूज में मिलता है इसके ऑयल पे में जिसको मिक्स करते हैं वो मिलता है उसके बाद आपको कैशू का वाइन मिलता है उसके बाद आप उससे निकाल सकते हैं इथोनल स्टैंडर्ड इथोनॉल इससे बनाया जा सकता है तो इससे फिर आपको इसको प्लाउड आप इसके जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल रहता है क्या शो आपका उससे आप प्लाउड बना सकते हैं तो देखिए एक क्रॉप से आपको कितना कितना बड़ा फ़ायदा मिलता है और सेकंड क्रॉप जो इन्वामेंटल जो इसके बेनिफिट्स है इसके इसमें इसके जो जड़ें हैं वो काफ़ी फैली हुई रहती तो फैली हुई जड़ें रहने से यानी कि जो ज़मीन जो लैंड का जो इरोजन होता है वो कम हो जाता है लगभग कम हो जाता है और जो वाटर का जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी वो बढ़ जाती है और ये बड़े बेटरी होने के वजह से इसका डायरेक्टली इन्वामेंट पे ऊपर एफक्ट होता है तो इस इस ये क्रॉप इन्वामेंट फ्रेंडली भी है ये क्रॉप जहाँ पे कोई अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर जो वेस्टलैंड है या या फिर जहाँ पर और कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर इनकम जनरेट करता है तो ये डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इम्पेक्ट करता है और इंडिया में स्पेशली इंडिया में इंडिया इज़ नोन फॉर इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडिया इज नोन फॉर इस विलेजेस तो ये जो कैशू इंडस्ट्री है परफेक्टली सूट करता है इंडिया इंडिया की कंडीशन्स में और ये जो इंडस्ट्री है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है यहाँ यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है लेबर के बिना इसका प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकता जाने यानी कि, कितनी इसमें ऑटोमेशन हो जाए कितनी इसमें मशीनरी हो जाए लेकिन लेबर के बिना ये कुछ क्रम कुछ आ, इसमें कम हो सकते हैं लेबर लेकिन इसको आप नोडिफाई कर नहीं सकते तो ये लेबर इंटर इंडस्ट्री और इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो आप किसको काम कहाँ पे काम मिलेगा तो ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़े पैमाने पर लेबर को ऑब्सर्व करती है काफी बड़े पैमाने पर जो रूरल एरियाज है जैसे कि मैं मैं मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ मैं भी एक कैशु फार्मर का ही बेटा हूँ तो ये भी ये शायद ये भी फर्स्ट केस होगी दुनिया में कि कैशु फार्मर के ही बेटे ने कैशू के ऊपर ही पी की डी के ऊपर ही स्टैंडर्ड रिसर्च किया और उसको बुक पब्लिश किया शायद ये भी कहीं भी क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आप अगर ज़्यादा पढ़ लिखे हो तो आप वापस नहीं आते दूर चले जाते हो इससे, लेकिन वैसा नहीं हुआ मैं वापस आया मैं उसी से उसी के ऊपर ही पेज लिखी उसके ऊपर ही मैंने रिसर्च किया और ये जो रिसर्च है सारी दुनिया में अब इस रिसर्च को मैंने जो कैशू के प्रॉब्लम्स है इसके जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम है जो फार्मर्स के प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया में मैंने इसको सर्क्रेट किया दुनिया के प्लेटफॉर्म पर मैं लाया हूँ अभी मेरा इसके ऊपर वूफ भी हो रहा है तो मैंने ये जो इंडस्ट्री का है जो स्ट्रक्चर है कैशू के देखिए बिजनेस यानी वो वैश्यू बिजनेस नहीं उसमें बहुत सारी फैक्ट्री वाले, यानी कि उसमें फर्स्ट आता है जो कैशु फार्मर्स सारे जो कैशु फार्मर्स हैं इंडिया के वो सारे जो हैं वो मार्जिनल लैंड होल्डर हैं, यानी किसी के पास भी किसी के पास भी दो या तीन एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है दूसरे जो सारे कैशू फार्मर्स है पुअर्स है सारे गरीब कैशू फार्मर्स है तीसरी जो बात है वो सारे जो कैशू फार्मर्स है यानी वो रिमोट एरिया में रहते है छिली एरिजन में रहते है इधर फार्मिंग के बाद, बाद उसके बारे जो भारत के जो परसेंट से भी ज्यादा जो प्रोसेसर्स वो वो कॉटेज यानी यानी जो घरगु यानी हम होम स्केल जिसको बोलते हैं होम स्केल प्रोसेसर, वो है, छोटे छोटे छोटे छोटे सारे सारे गरीब उसको बोलते पोअर पोअर प्रोसेसर उसका इन, बड़ा नहीं है वो है उसके बाद रहते लेबर्स मैंने आपको बोला इसमें जो काम करने वाले जो वर्कर्स है वो 95 फाइव लेडीज है और लेडीज कहा के जहाँ जिनको उनको अधर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती इस तरह की लेडीज है उसके बाद इसमें आता है एजेंट्स उसके बाद आते हैं इसमें मर्चेंट्स देन इसके बाद इस इंडस्ट्रीज एंड कम्प्लीट पैकेज तो ये सारे जो लोग हैं वो रूरल एरिया से एसोसिएट है तो जब इस इंडस्ट्री का विकास होता है डेवलपमेंट होता है तो उसके जो आसपास पास ये फैक्टर्स है फैक्टर उसका भी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होता है तो अगर इस किसान को ज़्यादा पैसे मिलने लगेंगे अगर एक लेडीज को अगर गांव गाँव में काम मिलने लगेगा तो इसका ऑटोमेटिकली उनके लाइफस्टाइल पे इंपैक्ट होगा इसका ऑटोमेटिकली रूल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा और जिस अगर ये इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो इसका डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमिक के भी बैकफेक्ट होगा क्योंकि उससे इंडिया को फॉरनेक्शन भी ज़्यादा मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी मिलेगा तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होगा और जो माइग्रेशन होता है गाँव से ले गाँव से लेके शहरों में काम की जिस काम की तलाश में वो नहीं होगा क्योंकि वही जो काम है वो यहाँ पे ही मिलना शुरू हो जाएगा तो इससे आगे की क्या सोच है कि आप क्या करते हैं फार्मर्स की वो जो खेतों में प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रोडक्शन लेते हैं और फैक्ट्री को बेच देते हैं सो so, हम ऐसा कुछ कर सकते है क्या कि जो फार्मर उसको प्रोड्यूस करते हैं वही उसका प्रोसेस करें वही उसका फैक्ट्री डालें जिसको हम फार्म प्रोसेसिंग बोलते हैं तो ऐसा हो सकता है अगर दो चार फार्मर मिलके वही प्रोडक्शन जो वो जो लागत जो वही जो उनको खेत में मिलता है वही वही उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फार्म प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग एट फार्म और जिसको फार्म प्रोसेसिंग बोलते उसका भी पॉसिबिलिटी है तो इसके वजह से क्या क्या होगा कि जो गरीब अनफार्मर है वो भी बिजनेसमैन बन जाएंगे तो गरीब आन पर फार्मोड फार्मर को भी बिजनेसमैन बनाने की उनको भी इंटरप्रन्यर बनाने की एबिलिटी इस क्रॉप में है इसको सिर्फ सही ढंग से इटलाइज करने की ज़रूरत है इसको सिर्फ सही ढंग से स्ट्रैटेजिकली इसको प्लान करने की ज़रूरत है और इसके लिए इसके लिए जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से बैंक से उनको आगे आना पड़ेगा होता क्या है इस बीजेस में अगर कि किसान जाए और बोले कि मुझे प्रोसेसिंग यूनिट डालना है फैक्ट्री डालने तो बैंक वाले क्या करते हैं इसको इजीली लोन नहीं देते बोलते हैं अरे आपका क्या है मार्गज क्या है आपका आपके डॉक्यूमेंट्स का है आप कितने पड़े हुए तो इसकी वजह से फिर ये हो नहीं पाता और उसमें और एक क्या बात है कि इस इंडस्ट्री को जो प्रोसेसिंग मशीनरी जो लगती वो बहुत कम लगती यानी जो आपका फिक्स कॉपिटल है वो कम है लेकिन क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल हुई ना वो रॉ मटेरियल आपको सारे सारे साल के लिए एक ही, बार, सारे सार का एक ही बार लेना पड़ता है तो उसको बहुत तो करते हो तो, वर्किंग रहता है के प्रपोर्शन में। तो बैंक पहुंचते हैं कि आपका फॉर एग्जाम्पल बैंक पूछते हैं आपका एक लाख रूपये फिक्स कैपिटल है और मांग रहे हो दस लाख रूपये वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए तो हम ये नहीं दे सकते तो बैंक करते नहीं हम एक लाख देंगे दो लाख उससे होता क्या है फिर जितना वो बैंक पैसे देती है उतना ही वो रॉ मेटेरियल खरीदी करते परचेस करते तो एक एक मैं, दो महीने में खत्म हो जाता है फिर सारे आठ नौ महीने छः सात महीने वो प्रोसेसिंग प्लान बंद ही रहता है तो वही एक बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन इंडियन कैशमी इंडस्ट्री का सीजनैलिटी वो साल के छः महीने बंद ही रहती क्योंकि इस तरह का वर्किंग कैपिटल उनको नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता क्योंकि बैंक उनको ज्यादा पैसा नहीं देते उनके पास पैसा नहीं है और यहाँ पे जो और जब वो इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं तो वो उस टाइम भी उसको कैपिटल लगता है तो ये काफी सारी चीज है कि इंडिया का इतना बड़ा पोटेंशियल होने के बाद भी हम अभी तक तो जितना उनको हमको मिलना चाहिए रिटर्न उतना नहीं मिलना हालांकि हम इंडिया की सारे विश्व में फर्स्ट है सारे विश्व में किंग बट अभी भी बहुत बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत, बहुत, बहुत, बहुत पोटेंशियल है अभी भी हम जो इंडस्ट्री को देखते हैं नहीं, है। नहीं देखा है लेकिन एक बात मैं आपको बता दू की इस बिजनेस में काफी बड़ा पोटेंशल है रूरल इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग करने का इस बिजनेस में काफी बड़ा क्यों ये बिजनेस जो है ना बेसिकलीपलरी है हाँ का इसमें जो जो है, हाँ है। इसमें जो हाँ जो जो है है है है वो काफी काफी नहीं नहीं लगता लगाने भी और लगभग अभी कैशू का जो कंजप्शन है सारी जगह पे होता है यानी स्मॉल स्मॉल जनरल स्टोर से लेके बिग बिग होटल तक इसका लगता है तो हम ऐसा कुछ कर सकते है क्या कि फार्म में ही इसका प्रोडक्शन हो ये फार्मर से ही एक कॉरपोरेट तरह का मॉडल मार्केटिंग मॉडल डेवलप करें और उसको मार्केटिंग जिसको आप एक्सपोर्ट सिंडिकेट मॉडल बोलते हैं तो ये सारे चीजें जाने फार्मर एक फार्मर किस तरह से इस कैश प्रोसेसिंग यूनिट को चालू कर सकता है और वो किस तरह से उसको बिजनेसमैन बन सकता है किस तरह से वो इसका मार्केटिंग कर सकता है किस तरह से वो मार्केटिंग फेडरेशन को स्टेब्लिश करके किस तरह से वो स्ट्रेटेजिक अलायस कर सकता है बड़े बड़े प्रोसेसर uh, से जिनको बड़ा कंजम्पन रहता है इसका तो ये सारी चीजें ना माइन्यूट माइन्यूट इसका एक एक एक एस्पेक्ट्स uh, मैंने आ, सारे बुक में डिटेल दिए हुए में क्योंकि अगर आप इसको मुझे एक दिन के और ये भारत की देन है ये सारे विश्व को भारत की देन है क्या शू इंडस्ट्री जो है क्या श्यू पूरे भारत पूर्ण भारतीय कल्चर का देन है सारे विश्व को क्यूँकी जिस तरह का टेस्ट इंडियन कैशू का है जिस तरह का कलर किस तरह का टेस्ट इस तरह का टेस्ट आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता हालांकि अफ्रीकन कंट्रीज में भारत से भी ज्यादा कैशू का इन्वायरमेंट के लिए अच्छा जगह है लेकिन वहाँ पे भी इस तरह का कैश नहीं मिलता टेस्ट इतना टेस्ट नहीं मिलता यानी फिफ्टी भी टेस्ट नहीं मिलता तो जब दुनिया में कहीं पर भी कैश नहीं था जब दुनिया में कहीं पे भी, भी फैक्ट्री नहीं थी किसी को भी मालूम नहीं था कैशू का क्या, क्या करना कैसे खाते तब भारत ने सारी दुनिया को बताया कि इस तरह का कैशू रहता है तब सारे भारत ने बोला इस तरह का उसका प्रोसेस होता है इस तरह का इसको खाते हैं, और इस तरह इस तर, सारे विश्व को बोला कि इसकी इस तरह का ट्रेड करते आप देखोगे आप जाके ऐसा एक भी फूड आइटम नहीं है जहाँ पे कैशो का इस्तेमाल नहीं होता जी आप आप जी, जी, जी एक और बात पूछना चाहूँगा बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा रिसर्च आपने किया है और काफ़ी जो नॉलेज है वो आपने इकट्ठा की है और प्रैक्टिकल नॉलेज आपने इकट्ठा किया है और देश और विदेश में जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए या जो बातें हैं वो आपने भी क्लियर करके बताया है और जैसे कि आपने कहा कि इसमें मशीनरी का या लोन का जो प्रॉब्लम आ रहा है वही है लेकिन एक तरफ आपने बताया कि इसमें जो इंडस्ट्री में जो लागत लगने वाली है या प्रोसेसिंग यूनिट है वो बहुत चीप है घर में भी कर सकते हैं तो फिर लोन के लिए आप किस तरह की बातें कह रहे थे कि लोन क्यों लेना पड़े जबकि अगर चीप होता है तो फिर लोन कहाँ से लेना है क्यों लेना है क्योंकि देखिए आपको फैक्ट्री लगानी है तो एक डेढ़ दो लाख में आपको सारा मशीनरी आपको मिल जाता है प्रॉब्लम क्या होता है कब होता है अपनी मशीनरी लाई जो आपको एक डेढ़ लाख में मिल गई अब प्रॉब्लम यहाँ पे उसको करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो एक के आपको डेढ़ सौ रुपये में मिलता है तो अगर आपको एक क्विंटल लेना तो आपको पंद्रह हजार रुपये लगेंगे और जो एक जो पंद्रह हजार जो एक क्विंटल के आप दिन में आप उसमें दिन में प्रोसेस कर सकते हैं एक किलो एक क्विंटल का सौ किलो तो आप दिन में ही घर में लगा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि इंडिया में जो मिलता है कैश रॉ मटेरियल वो सीजनल है आपको सिर्फ मई और जुलाई में अप्रैल और मई ही मिलेगा तो आपको इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग प्लांट तो आपको सारे साल चलाना है ना तो आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा अगर आपको सारे साल के लिए स्टोर करना पड़ते हैं तो आप बताइए कि एक, एक लगता है तो तीस क्विंटल लगेगे एक महीने में और कितने लगेंगे सालों में एक साल के लिए तो उसका कॉस्ट कितना आता है आपने दो साल में दो लाख में तो आपने सारा सेटअप बना दिया लेकिन आपको 20 लाख का रॉ मेटेरियल तो तो तो तो घर घर में जो फैक्ट्रीज है वो फिर क्या करते है इनका जितना उनको कैपेसिटी है उसकी वजह से वो का, दो लाख का तीन लाख का जितना उनका कैपेसिटी वो लाते है उसको प्रोसेस करते हैं जो साथ साथ वो रहते है, रहते है। नहीं। दो लाख रूपए तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना क्योंकि बैंक जब हम वर्किंग कैपिटल देते है तो फिक्स कैपिटल प्रपोर्शन में देते है तो ये सारे इसलिए ना जो इसलिए मैंने बोलाट्यूशन से उनको अलग तरह का साथ इसमें आना पड़ेगा करने बैंक ने वो भी किया कि अलग तरह का अप्रोच के साथ भी आ गई लेकिन इसमें फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, जो ने उसका गलत फायदा होता है अभी भी देखिए इस बिजनेस में फोट अभी भी सब्सिडी यानी आपके डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर फोर्टी फाइव डायरेक्ट सब्सिडी है तो कुछ लोग ये क्या सब्सिडी लेने के लिए प्लांट लगाते हैं और उसको एक साल में बंद करते हैं। तो ये सारी बातें मिला के इसके इंडस्ट्रियल को लेकिन जो सच्चे दिल से करना चाहते है उसको लेकिन देखिए फिर भी फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारी इनिशियटिव इस बारे में ले, ले वो फोर्टी फाइव परसेंट सब्सिडी आपको तो जो कॉस्ट अगर एक लाख रुपए की है तो उसमें से फोर्टी गवर्नमेंट बेयर करती है तो आप सोचिए अगर गवर्नमेंट इतना पैसा बेर करती है क्यों करती है क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया का जो पोटेंशियल है इंडियन का कोंकन रीजन में, तो में, में, में आओगे महाराष्ट्र की तो आपको देखिएगा की हर घर में एक छोटी छोटी कैश फैक्ट्री है हुँ. हर घर में हुँ. तो हम अगर ऐसा कुछ मॉडल डेवलप कर सकते है क्या की हर घर में लाने के वजह हम एक गांव में एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या जिसमें सारे गांव के लोग सारे गांव का जो प्रोडक्शन है उसी वहाँ पर आई जाए तो इसमें से क्या होगा कि मिडिलमैन जो एजेंट है उनका भी रोल कम हो जाएगा कुछ ज़्यादा पैसे फार्मर को मिलेगा और जिस तरह का कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का जो मॉडल है उस तरह का मॉडल हम इसमें ला सकते हैं क्या जिस तरह का पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में देखिए जो शुगर केन का प्रोडक्शन है उस तरह का कैश में कुछ कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका सालों से सौ साल से तो ये सारे चीजें हम यूटिलाईज कर सकते है जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और फार्मर को भी फायदा होगा जी, पाटिल जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया मुझे लगता है कि इसके ऊपर और डिस्कशन हो सकता है कि किस तरह से हम लोग ये जो कमियां हैं उसको ख़त्म करें और फिर से एक री इस्टैब्लिशमेंट हो कि जैसे कि आपने आखिरी में कहा कि एक गाँव में या एक तालुका में इसका जो है प्रोसेसिंग यूनिट हो और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी लोग हैं जो काजू का बागवानी करते हैं वो सारे लोग सिर्फ उसी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए माल सप्लाई करें आ, साल भर वो जो है प्रोसेसिंग यूनिट चलता रहे कंप्लीट माना वो रुके नहीं और उसका अच्छा जो यूटिलाइजेशन है होता रहे और पूरे भारतवर्ष में इस तरह की अगर हम लोग प्लानिंग बना के करते हैं तो शायद और भी बहुत कुछ होता है जैसे कि आपने कहा कि नंबर वन पे हमारे भारत देश में हम इसको ले जा सकते हैं और ये कर सकते हैं अगली बार हम लोग थोड़ा सा इसके जो कमियाँ हैं उसको निकाल के क्या कर सकते हैं इसके ऊपर आपसे ज़रूर बात करेंगे और अभी मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर दें अब समय पूरा हो गया एक घंटे का हमारे इस कार्यक्रम में विशेष मुलाकात का तो जाते जाते आप एक मैसेज जरूर दें मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम सालों से इस बिजनेस में हम सालों से दुनिया को बता रहे हैं कि कैशो क्या है सारी साल सालों से दुनिया को कैशो खाने के लिए दे रही लेकिन ये जो है ना हम धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें इस इंडस्ट्री को अब एक सारे नयू न्यू अप्रोच देखना पड़ेगा हमें सारे इसमें फार्मर्स प्रोसेसर सारे गवर्नमेंट बैंकर्स सबको साथ आके अभी इसको सोचना पड़ेगा सबको मिल इसको देखना पड़ेगा ताकि हम फिर से इंडिया सारे विश्व में वन नंबर हो तो इसलिए जो मैंने बुक लिखी है तो इसके वजह से ही बुक लिखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बुक देखिए आप ये बुक सोचिए तो आपको इसकी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जो बातें मालूम नहीं है वो मालूम पड़ जाएगी बहुत सारे जो इसमें जो अनिडन uh, थिंग्स है, है जो माल मालूम आपको गौरवित तो महसूस होगा की हम सारे विश्व में पहले थे और रहने वाले है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा की आप इस बुक को देखिए पढ़िए और जा, जानने की कोशिश करिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाटिल बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया काजू इंडस्ट्री के बारे में काजू आ, के बागवानी के बारे में और भारत में किस तरह का इसका इम्पोर्टेंस था और आज किस वर्तमान समय कैसा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है उसके लिए हम सभी को क्या करना है वो भी आपने बताया बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें सुन के और मैं चाहूँगा कि अगली बार फिर से हम इसी विषय पर बात करेंगे जो जो कमियाँ जो जो चीज़ें हमने आज नहीं बताए हैं वो अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे और हमारे दोस्त इस वक्त जो रेडियो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में और अधिक जानकारी अगर काजू के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तब भी आप मैसेज कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी जरूर बताइएगा इस विषय पर ताकि सभी को जागरूकता सभी के अंदर इस विषय के ऊपर जागरूकता आ जाए और हम सभी लोग मिलकर कुछ काम कर सकें जी और इस बुक का नाम है इंधन क्या जीतर है डॉक्टर परशुराम ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं समझ सकता हूँ कि आप इस बुक का नाम भी अच्छी तरह से ध्यान में आ आगे आपके और इसके जो फाउंडर मेंबर है इसके जो रिसर्च पेपर उन्होंने ये बुक जो लिखा है उनका भी नाम आपको पता चला परशुराम जाकप्पा पाटिल तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम मनुबा खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरी मनुबा खेती करो हरी नाम की पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौड़ी पुतगी पैसन लागे रुपया न लागे लागे न कौड़ी फुटकी खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो मन के बेल सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे सूरत पोहावे सूरत पोहावे पो हाँ मन के बेल सूरत पोहावे रस्सी लगाऊ रस्सी लगाऊ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 पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरि मानुबा खेती करो हरि नाम